अरे ये क्या उस लड़के ने रोशनी बार के सामने पहुंचते ही कहा दरअसल यहां पर बार के एंट्रेंस गेट पर एक नोटिस लगा हुआ था जिस पर लिखा था हमारे पारिवारिक उत्सव के कारण बार आठ दिन के लिए बंद रहेगा उस लड़के ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर लग रहा है आपकी किस्मत थोड़ी खराब है आज इनके घर पर कोई फंक्शन है बार बंद है विक्रांत इधर उधर देखकर बार के आसपास की स्थिति का जायजा लेने लग गया इस बार की खिड़की और कांच के दरवाजे कई जगह से टूटे हुए थे बार के बाहर दीवार पेंट भी उखड़ चुका था उधर एक हाई वोट का बल्ब जल रहा था अरे सर इसके रूप में मत जाइए। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे रात में बैठने की जगह नहीं मिलती रात भर दारू चलता है यहाँ उस लड़के ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा उसे लगा कि विक्रांत इस बार के इंटीरियर को देख इसके बारे में गलत अंदाजा लगा रहा है अभी ये खुला होता ना फिर देखते आप कितनी भीड़ होती है यहाँ पे एक मिनट आपको इन पर शक कर रहे हैं क्या अरे नहीं सर गलत समझ रहे हैं आप ये लोग बड़े सीधे आदमी हैं कोई गलत काम कर ही नहीं सकते अच्छा बकवास बंद करो तुम अपनी विक्रांत रामी जेब में से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर इस लड़के के हाथ में रखते हुए कहा जैसे ही ये बार खुले तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना ठीक है ठीक है बॉस हो जाएगा कोई टेंशन नहीं लड़के ने विक्रांत को सैल्यूट करते हुए कहा इस लड़के ने लैदर की एक काफी पुरानी सी जैकेट पहन रखी थी और पैरों में पहने हुए जूते की सोल भी थोड़ी उखड़ी हुई थी उसके पहनावे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में से आता था विक्रांत ने अपने वॉलेट से 500 रुपए का एक नोट निकाला और फिर इसे उस लड़के के हाथ पर रखते हुए बोला ये लो लेकिन सिगरेट मत पीना नहीं पीऊंगा सर थैंक यू लड़के ने नोट पकड़ते हुए कहा और हाँ वो जो अभी तुम्हें फोटो दिखाई थी अगर वो आदमी इधर कहीं दिखा तो पता है न तुम्हें क्या करना है जी सर बिल्कुल आप टेंशन ही मत लो सारी खबर पहुँच जाएगी आपको बस आप अपने फोन की घंटी खुली रखना <laughs> ओए बकवास कम किया कर समझा विक्रांत ने उसे शांत करते हुए कहा और एक चीज और ध्यान रखना यह सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए समझे समझ गया बॉस अब समझ गया टेंशन ही मत लो आप उस लड़के ने विक्रांत को सैल्यूट करते हुए कहा विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और फिर वो पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट से निकल गया आज उसे भले ही यहाँ से कोई खास सबूत नहीं मिला था लेकिन ये लड़का विक्रांत के काफी काम आ सकता है ये उसे यहां पर होने वाली सभी घटनाओं की इन्फॉर्मेशन देता रहेगा ऐसे भी इस लड़के को पांच सौ रूपये देना कोई खराब डील नहीं थी आज के फील्ड वर्क के बाद विक्रांत को सारे इन्फॉर्मेशन को ठीक से नोट करने की जरूरत थी इसलिए वो यहां से सीधे पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया अभी विक्रांत की गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंची थी कि उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया विक्रांत ने मैसेज खोला तो देखा कि यह नैना का मैसेज था और उसने लिखा था विक्रांत मैं घर पहुंच गई हूँ उस दिनों में वापस आऊंगी तुम ध्यान रखना अपना मैसेज के लास्ट में एक स्माइली फेस बना हुआ था इसके अलावा उसे व्हाट्सएप पर और किसी का मैसेज नहीं आया था विक्रांत नैना के इस मैसेज को देखकर सोच में पड़ गया सच में नैना का घर कहीं दूसरे देश में है क्या उसके जाने के दो दिन और तीन रात के बाद ये मैसेज मिला है अगर वो इतनी देर तक फ्लाइट में थी तो इसका मतलब उसका घर जापान या अमेरिका से भी दूर है क्या और अगर इतनी दूर नहीं है तो फिर वो इतनी देर तक फ्लाइट में क्या कर रही थी इसके साथ ही विक्रांत नैना के घर वालों के बारे में सोचने लगा वो अभी नैना को तुरंत ही इस किडनेपिंग केस के बारे में बताना चाहता था लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहना चाहता था काफी देर तक सोचने के बाद विक्रांत ने नैना का हाल भी पूछा और उसे जल्दी से लौट आने के लिए कहा लेकिन नैना की तरफ से फिर कोई रिप्लाई नहीं आया पहले की ही तरह इस बार भी विक्रांत बस नैना के रिप्लाई का इंतजार करता रहा काफी देर तक नैना का रिप्लाई न आने के बाद विक्रांत को लगा शायद उसके घर वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और उन्होंने नैना को इंटरनेट चलाने की भी छूट नहीं दी है इसीलिए वो उसके मैसेज का अप्लाई नहीं कर रही है याद आया कि घर के लिए निकलने से पहले नैना डिस की दी हुई पी डी डायरी को पढ़ रही थी ऐसे हो सकता है की वो उस पी डी डायरी के पेंडिंग केस को सोल्व करने की तैयारी कर रही हो सकता है की नैना अपनी माँ की मदद से खुद के लिए और विक्रांत के लिए स्पेशल परमिशन लेने के लिए गई हो ताकि वो वापस लौटकर केस टीम बी का लीडर चेतन भागते हुए अरे विक्रांत तुम कहा थे अच्छा वो तुम वापस आगे ये देखो ये चेतन ने विक्रांत के आगे फोन करते हुए उसे एक वीडियो दिखाने लगा इस वीडियो में एक औरत अपनी बेटी की फोटो खींच रही थी वो अलग अलग एंगल से अपनी बेटी की फोटो खींचे जा रही थी बाद में वो अपनी बेटी के साथ अलग अलग एंगल से सेल्फी भी क्लिक कर रही थी अभी स्कूल के पास कर आया था। ऐसे में वो तुरंत समझ गया कि ये वीडियो वहां स्कूल गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि चेतन उसे ये वीडियो क्यों दिखा रहा है ये कौन है मैं मैं तो जानता नहीं विक्रांत ने चेतन की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा अरे इस वीडियो को ध्यान से देखो ठीक उसी टाइम का वीडियो है जब म्यूजिक स्कूल के पास से विजय सेंगर की बेटी को उठाया गया था जवाब दिया। ओ, समझ गया। विक्रांत ने कहा तुम्हारा मतलब कि इस औरत के फोन में हमें किडनैपर की फोटो मिल सकती है एग्जेक्टली exactly. ये देख रहे हो ना ये औरत कितने एंगल से फोटो ले रही है और जिस एंगल से सर्विलांस कैमरे में फोटेज नहीं आ रहा था उस एंगल की भी फोटो इस कैमरे में जरूर आई होगी इसमें जरूर उस किडनेपर की कोई ना कोई फोटो जरूर आई होगी हम्म बहुत सही गुड जॉब विक्रांत ने कहा तो फिर हमें जल्द से जल्द इस औरत को ढूंढना होगा हाँ मैंने एक टीम पहले से ही लगा दिया है चेतन ने जवाब दिया हमें अब बहुत सीरियस अटेंशन देना होगा और हाँ विजय सेंगर के कन्फेशन को टीवी पर ब्रॉडकास्ट करवा दिया गया है और पुलिस ने उसे अरेस्ट करने का डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है चेतन ने आगे कहा लेकिन उसके कनेक्शन को टेलीकास्ट करने के बाद भी अभी तक किडनेप हुई बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता चला इसका मतलब ये है की रोहन आसानी से इस बच्ची को नहीं छोड़ने वाला है इसके बाद चेतन ने विक्रांत को एक कोने में जाकर कहा मैंने सुना है कि हेडक्वाटर में ये बात शुरू हो गई है कि अब डी नगर ब्रांच ये केस हैंडल नहीं कर सकता है और हाँ हेडक्वाटर के सीनियर को तो अभी ये पता ही नहीं है कि रोहन नेगी ही इस किडनेपिंग में इन्वॉल्व है ऐसे में जब उन्हें इसकी खबर होगी तो फिर तो वो तो पागल हो जाएंगे और फिर ये सब जो हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं कौन लेगा फिर थोड़ी देर तक रुकने के बाद चेतन ने आगे बोलना शुरू किया क्या पता कल सुबह तक हेडक्वार्टर तक भी किडनैपिंग की खबर पहुंच जाए और फिर जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आएगी तो रोहन को भी इस बारे में पता चल जाएगा और फिर तो विजय सेंगर की बेटी की जान भी खतरे में पड़ जाएगी इसलिए हमें जल्द से जल्द इस किडनैपिंग केस को सॉल्व करना है चेतन की बात सुनकर विक्रांत काफी नर्वस हो रहा था अब उसके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि अब अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो फिर इन लोगों की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसके साथ ही चेतन ने विक्रांत को कुछ और बातें भी बताई विक्रांत उसके साथ चलते हुए टीम ए के ऑफिस में पहुंच चुका था क्योंकि तो इस वक्त काफी सीरियस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ऐसे में टीम ए के लगभग सभी ऑफिसर देर रात तक होने के बावजूद यहाँ मौजूद थे वहाँ पर टीम ए के राघव जतिन और सुनिधि समेत सभी लोग बैठे हुए थे विक्रांत ने तुरंत ही व्हाइट बोर्ड खींच बीच में किया और फिर उस पर टीना के अपार्टमेंट का स्केच खींचते हुए पूरे केस को एक्सप्लेन करने की कोशिश शुरू की स्केच में उसने तीन मेन प्वाइंट को दर्शाया पहले तो टीना का अपार्टमेंट दूसरा रोशनी बार तीसरा फिल्म स्टूडियो ये तीनों जगह जो दूसरे के बेहद करीब थी रोशनी बार टीना के अपार्टमेंट और फिल्म स्टूडियो के बीच में था और सबसे बड़ी बात टीना का अपार्टमेंट से फिल्म स्टूडियो के बीच की दूरी पैदल जाने पर ज्यादा से ज्यादा दस मिनट में तय की जा सकती थी अगर मर्डर कोई किसी गाड़ी से है तो फिर दो मिनट भी नहीं आएंगे इन तीन लोकेशन के अलावा एक चौथा लोकेशन था रोहन नेगी का घर जो की टीना के घर से दस मिनट की दूरी पर था यानी कि अगर कोई टीना का मर्डर करके रोहन नेगी के बेडरूम में चाकू छुपाने के लिए जाता है तो फिर उसे ये करने में महज 10 मिनट लगेंगे अगर वह पैदल गया तो और अगर गाड़ी से गया तो फिर इससे भी कम समय उधर रोशनी बार से टीना के अपार्टमेंट तक जाने और वहां से लौटकर आने में महज 5 से सात मिनट लगते यानि कि उस रात विजय सेंगर अगर बाथरूम में बहाने भी बाहर से निकल आता है तो भी वो टीना का मर्डर करके वापस दस मिनट में रोशनी बार पहुंच सकता था लेकिन उस दिन विजय कहीं गया ही नहीं था शाम के सात बजे से रात बारह बजे तक रोशनी बार में बैठकर शराब ही पीता रहा उसके साथ कोई उसका दोस्त भी था उसने भी अपनी गवाही दे दी थी दूसरी बात अगर विजय ने टीना का मर्डर किया था तो फिर उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो टीना को मारने के बाद हथियार ले जाकर रोहन नेगी के बेडरूम में छुपाए इसका मतलब विजय ने ये खून नहीं किया है तो अगर ये मर्डर विजय ने नहीं किया और रोहन ने नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है आखिर टीना गांधी को कौन मार सकता है कुछ देर तक सोचते रहने के बाद विक्रांत ने रेड कलर का मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर लिखे एक नाम के ऊपर गोला मार्क कर दिया अभी तो मुझे सबसे ज्यादा शक इसी आदमी पर हो रहा है अंकित अंकित तलवार रोहन नेगी का सोतेला भाई उस वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा संदिग्ध लग रहा था तो वो वही था